CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा इस श्रृंखला में आज सुनते हैं खेल जगत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट ख्याति प्राप्त महिला के जीवन पर आधारित कार्यक्रम अजय मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम <laughs> कै कैमरा बा बा बा बा भारत की एमसी मैरिकॉम ने पांचवी अंतरराष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है उन्होंने रोमानिया की सोलोटा कुटा को 7-1 से हराया माल हो गया लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल कुल पांच प्रतियोगिताओं में चार बार गोल्ड मेडल वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था अरे साल की उम्र में एक साल के दो बच्चों के साथ लगातार कमाल है मैरी कमाल नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की बन की पेश कर दी 2 साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण मुक्केबाजी से दूर रहने और महज 4 महीने के अभ्यास के बाद एमसी मैरीकॉम ने 46 किलो वर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरीकॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया Interesting. I can see a great cheering crowd. What's happening to that second? Oh! Mario, the United States has punched to the right. very home of India defended very well and punched back. And now, shards of punches from Mary. Oh! शरी की बात है कि मैरीकॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंगको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरीकॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया लेकिन यह रहा आसान नहीं थी मेरी कौम मुक्के बाजी सीख रही है ये बात जब पिता को मालुम हुई तो बेटा मेरी मैं ये क्या सुन रहा हूँ तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है न पापा मैंने मुझसे कोई गलती हो गई क्या मैंने क्या किया है अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो ये ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है पापा मेरे प्यारे पापा ऐसा <laughs> कहां लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है बाबू ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है खास तो अपना बचाव है सब कुछ कायदे कानून में होता है अरे बेटा कहीं किसी के गुस्से से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा पापा आप चिंता ना करें मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा मेरा नाम ऊंचा होगा क्या कह रही है ये और हुआ भी ऐसा ही सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरीकॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया मैरीकॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था यह खबर अखबारों में छपी मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है मणिपुर सात बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य राज्य की राजधानी से सटा चुड़ा चंद्रपुर जिले का गांव कंघोली एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति घर के चूल्हे चौके में दिन भर खट्टी उनकी पत्नी एम अगा कॉम और उनकी बेटी मैरिकोन दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थीं और इसी प्रक्रिया में मेनगेट चंग नेजंग मैरिकॉम यानी एमसी मैरिकॉम पहले लोक तक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी पढ़ाई से अधिक वो खेलकूद में आगे रहतीं आदिम जाती लाई स्कूल इंफाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी लेकिन मैरिकॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी गरीब परिवार होने के कारण मैरिकॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महस चौधा दिनों में मुक्के बाजी के आधार भूत कुर सीख लिये थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाई। गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी यह घटना उनके स्कूली दिनों की है जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली लगता है कोई सवारी आ रही है, है? आ, आ रिक्शा वाले भैया हा हा हा एमबीसी चर्च चलोगे अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है बैठिए बैठिए बैठिए पैसे कितने लोगे अरे मैडम जी जो देना हो दे देना आपको तो रेट मालूम ही है ना? हा हा हा ठीक है चलो फिर आओ मैडम जी एक बात बोलूं आपसे बोलो आ, अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगी सुनो ज्यादा बक बक नहीं है? अपने काम से काम रखो आ, आ, आ, बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं कुछ बोले बिना मन ही मानता नहीं tere roko rickshaw are diksha roko sun rahe <laughs> <laughs> <Lina? laughs> <laughs> <laughs> विशम परिस्थितियों में संयम से काम लेना उनसे डटकर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रहीं ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया उसमें उनके कपड़े दस्ताने पैसे यहां तक कि पासपोर्ट भी था इतने नाजुक हालात का मैरिकॉम ने डटकर मुकाबला किया उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि अमेरिका सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे उन हालात में मैरीकॉम ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा लेकिन मैरीकॉम ने हार नहीं मानी अमेरिका में आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरी कॉम के नाम रही हैं लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरीकॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे सन 2005 तक उनके पास ना तो नौकरी थी और ना ही कोई स्पोंसर शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुईं तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया लेकिन ऐसा नहीं हुआ गर्भ के 7वें महीने तक मैरीकॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रहीं वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरीकॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था कोच सर मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूं फिर से जी <laughs> देखो मेरी तुमने खेल को बहुत कुछ दिया लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से कोच सर मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है मेरी तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में ठीक है ना जी सर जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था 67 किलो और अब 61 किलोग्राम देखो मेरी 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी यानी समझ गई ना कोई बात नहीं सर मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूं कुछ दिनों बाद मिलती हूं वजन कम करने की चुनोती को मेरी कॉम ने सहर्ष स्वीकार किया उनके पती के ओनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया ओनलर मोटर साइकल पर होते और मेरी कॉम दोड लगाती ही 15 किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था साथ में दो बच्चों को भी पालना था बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरीकॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की तभी तो जब चीन में संपन्न पांचवी महिला अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरीकॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहां तक पहुंची थीं अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था वह अभी बोलते नहीं लेकिन रवानकी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहां जा रही हैं उनसे दूर रहना मुश्किल था लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूं मेरी कॉम को पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है इंफाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम एम सी मेरी कौम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबास महिला को सम्माने किया है किसी ने पूछा यदि आप मुक्केबास नहीं होती तो तो मैं गाईका होती मझे गाना बहुत अच्छा लगता है मुक्केबास अब मेरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना और उम्मीद करती हूं कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा यह सपना जरूर पूरा होगा खेल जिंदगी को मेरी की तरह एक ऊचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं बसरते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले अजे यह मुख्य बाद अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम अकादमिक समन्वय शोध और आलेख परामर्श डॉ कामिनी भटनागर आलेख डॉ पंकज चतुर्वेदी कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर हर्षबाला दिनेश वर्मा मंगतराम और सुरभी ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा ध्वनि संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत और